सुने कार्यक्रम हवा महल श्रोताओ हवा महल में आज आपके सुनवाते हैं अहमद वसी का लिखा पहसन नया मकान निर्देशक मुख्तार अहमद हो अभी कितना और सामान ठीक से रखना उठाना है बस कीजिए अब मुँह हाथ धोकर कुछ खा लीजिए ना सुबह से आप इसी में लगे हुए हैं। तुम जो कुछ न कराओ कम है और फिर तुम और खाला जान भी तो काम में लगी हुई थी क्या करती मैंने तो अम्मी से कहा कि आप आराम करें मैं सामान रख दूंगी फरीदा बेटी तू कैसी बातें करती है तुम दोनों जो सुबह से काम में लगे हुए हो तुम मैं कैसे आराम कर लू खाला जान आज यही मोहब्बत तो मुझे यकीन दिलाती है की जैसे आप फरीदा ही की नहीं मेरी भी माँ है सलीम बेटा तुम दोनों सुखी और खुश रहो मेरी तो यही तमन्ना है अच्छा बाकी सामान कल रख लेना रात हो गई है अब आराम करो चलो। जान, मैं सोचता हूँ कि सामान रख ही दिया जाए वरना बहुत फैला मालूम होगा हाँ मकान बहुत छोटा सा है, है? फिर वही बात फरीदा मुझे तुम्हारी बात कतई पसंद नहीं कि कोई भी मकान हो उसमें कोई ना कोई बुराई जरूर निकाल लेती है। मैंने क्या कह दिया जो आप खाम नाराज हो रहे हैं क्या कह दिया वही जो तुम औरतों की आदत है यहाँ तो मकान ढूंढते ढूंढते सामान ढोते ढोते और मकान बदलते बदलते बुरा हाल हो रहा है और तुमने एक पल में सारी मेहनत पर खड़े खड़े पानी फेंक दिया पहला मकान इसलिए खराब था कि वो बहुत बड़ा था और उसमें तुम्हारा जिघबराता था उसल उसे छोड़ दिया दूसरे मकान की छत और दीवारें बड़ी कमजोर थी चलिए वो भी बदल दिया तीसरा मकान मकान पड़ोसी थे और अब ये नया मकान इसमें भी ड़े पड़ गए <laughs> सलीम बेटे तुम तो गुस्सा करने लगे फरीदा ने बात गलत नहीं कही मकान बाकी बहुत छोटा है मैंने तो आते ही फरीदा से कहा था खाला जान भी फरीदा की जैसी बातें करने लगी मैंने एक साल में ये चौथा मकान सजा रहा हूँ और तुम हो के बस बस बस करो फरीदा लो ये बकस किनारे कर दो और सलीम बेटे तुम चलो खाना खाओ फरीदा लाल टन जला दो अंधेरा होने लगा है हाँ दिया सलाई लाइए मिल गई दिया सलाई सलीम वो उधर खाना रखा है देख लिया फरीदा जरा दरवाजा तो बंद कर दो और बिस्तर लगाओ सब काफी थक गए हैं बाकी सामान कल ठीक किया जाएगा अच्छा अम्मी तो, बेटी मैं अंदर आ सकती हूँ कौन है आप आइए तस्लीम जीती गिरा क्या तुम लखनऊ की रहने वाली हो मैं तुम्हारी पड़ोसन ए, जी हाँ हम यहाँ एक साल से हैं वतन लखनऊ है अच्छा अच्छा हुआ तुम आ गईं, वर्णा ये मकान तो मकान क्या है दो छोटे छोटे कमरे हैं। अरे मैं आपको अपनी अम्मी से मिलाना तो भूल गई। अम्मी ये हमारी पड़ोसन लखनऊ की हैं। आप भी लखनऊ की है ना ओह बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर बहन इधर तशीफ रखिये ये फरीदा मेरी लड़की और वो सलीम मेरा दामाद है तब तो मेरे भी बेटी दामाद हुए लखनऊ में आपका मकान कहाँ है हम लोग नकास में रहते थे। मेरा मकान कश्मीरी मोहल्ले में है यहाँ मेरा बेटा मुलाजिम है अल्लाह ये मकान कितना छोटा है हाँ बहन इस मकान के बारे में लोगों के ख्याल भी कुछ अच्छे नहीं है क्या बहन क्या बात है बहन सुना है इस मकान में किसी की रूह रहती है मुझे तो इस बात को सोच बड़ी घबराहट हो रही थी जब मैंने सुना इसमें किराएदार आये तो मैं डरते डरते यहाँ बताने आ गई। ओह अल्लाह ये क्या सुनाया आपने मुझे तो डर से लग रहा है वाकई मकान पर नहुसत तो बरस रही है देखो लालटन जलने पर भी अंधेरा है कि छाया हुआ है। यहाँ कोई नहीं ठहरता बहन कहते हैं रात गए मकान के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है हो, याली मदद, इन बलाओं से पाक अम्मी ये मकान कल ही बदल देना चाहिए सलीम को भी ये सब मालूम है की नहीं सारा मोहल्ला जानता है किसी ने जरूर बताया होगा मैं पूछती हूँ मगर मुझे डर लगा है वहाँ कैसे जाऊँ ठहर बेटी फरीदा मैं पूछती हूँ सलीम जरा यहाँ तो आना अच्छा खाले अभी आया हाथ जरा पर्दा कर लेना बहन सलीम आ रहा है आने दो बहन मेरा क्या पर्दा आओ बेटा अम्मी आप उनसे पूछिएगा अच्छा मैं पूछ लूंगी फरीदा क्या कोई आया है जी हाँ पड़ोसन है यहाँ बहुत दिनों से रहती है और कहती है इस, इस मकान में क्या हुआ इस मकान में तो जो तुम्हारे दिमाग में इस मकान की तरफ से बात बैठ गई है नहीं बेटे सलीम ये पड़ोसन जो कुछ कह रहे हैं बेटा तुम्हें शायद ये मालूम नहीं कि इस मकान में रहने वालों को रात को भूत और खराब रूहे तंग करती है क्या बेटो बात है मैं जब ये मकान देखने आया था तब भी लोगों ने यही कहा था लेकिन मकान मालिक ने मुझे पहले ही बता दिया था कि लोगों ने गलत बातें मशहूर इसके तो इस पर भी तुमने ये मकान ले ही लिया मैं गुना की बहन है तो झूठी तो बाई नहीं बेटा, ये बात सही है इससे पहले जो किरा इसमें रहते थे उनकी बीवी ने भी मुझे बताया था जी क्या बताया था कई बार रात को किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, कभी आहट मालूम तो थी तो अगर ऐसा हुआ तो यह भी एक इतफाक होगा और कुछ नहीं समझ नहीं बेटा ये सच होगा जो एक बार बार सोच लेती है पत्थर की लकीर समझ सलीम बेटा ये तो इन बहन की शराफत थी उन्होंने हमें बतला दिया वरना रात बिरात को पर कितना रहा है। मेरा भी है। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी दूभर कर दी भूत परेत रूहे चुड़ैले सब बकवास है इस नए मकान में कोई नहीं आता समझी और सुनिए बड़ी भी खुदा के लिए आप यहाँ ऐसी तिशी ले जाइए आए बेटा तुम तो नाराज होने लगे मैंने तो अपना समझकर कहा था बेटा सलीम तुम्हें क्या हो गया है ये आपको इससे पहले कभी इतना गुस्सा नहीं आया एक बेकार की बात पर गुस्सा नहीं तो क्या प्यार आएगा तो क्या सारा मोहल्ला गलत कहता है मुझे तो यकीन हो चला है देखिए अभी से यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है कैसा सा कैसी बिरानी है लाख चिराग जलाओ मगर लगता है की अंधेरा है कब्रस्तान है भाई तुम लोग जाओ मैं अकेला रहूँगा अच्छा बहन बेटी फरीदा मैं चलती हूँ अभी से रात कितनी भयानक लग रही है जा रही है बहन क्या आप रुक नहीं सकती न जाने कितनी हिम्मत करके तो तुम्हें बताने चली आई थी और अच्छा ही किया था अच्छा खुदा हाफि खुदा हाफिस। खुदा हाफि जाग रही हूं। सलीम क्या बेखबर सो रहा है कैसा मनहोस मकान है देखिए कैसी है रात बढ़ रही डर बढ़ता ही जा रहा है सर्दी के मौसम में शामी से रात ज्यादा मालूम होती अल्लाह ये रात खैरियत से गुजर जाए कल हम वापस अपने उसी मकान में चले जाएंगे अच्छा है जो की ज्यादा सामान हमने नहीं रखा अरे क्या डर गई बेटी मैं तो शायद नहीं रहने दीजिए उन्होंने दिन भर सामान उठाया है थककर सो गए हैं जगाने पर नाराज हो जाएंगे मगर डर तो मुझे भी लग रहा है अच्छा अच्छा जगा दीजिए सलीम बेटा सलीम क्या बात है? है। ना हम को डर लग रहा है। ओ बहन बहन बहन और भाहन का कोई सो जाइए राजान मेरा दिल थक कर रहा है बेटा ना जाने क्या होने वाला है अल्लाह मेरा भी दिल बैठा जा रहा है खुदाई तुम लोगों के दमाग से बात क्यों नहीं निकलती की सब बेकार की बातें सोने तो मुझे खुदाया सलीम, सलीम। फिर वही बात, बात मुझे सोने दीजिए ना। किसी की आहट है। है। क्या तुम करती है? सुनो, फरीदा सच कहती है। अम्मी। ओ, किस जंजाल में फंस गया? अरे भाई कौन है कौन है? अल्लाह करे, करे ना जाने कौन सी बला है। मैं देखता। लालटेन नहीं नहीं, आप मत जाइए कौन हो सकता है क्या नहीं नहीं अच्छा मुझे देखने दो नहीं मत जाओ डर तो मुझे भी लग रहा है मगर मैं भूतों चढ़ने पर यकीन नहीं रखता लेकिन देखना ही पड़ेगा कौन हो सकता है मेरा तो दिमाग नहीं काम कर रहा है तुम दोनों की तो हाथ-पाँव फूल गए मगर देखता हूँ <laughs> ये क्या मजाक है इतनी रात गए हाँ सिनेमा देखकर वापस हुआ तो बारिश और सर्दी की वजह से सवारी ना मिल सकी अचानक तुम्हारा बताया हुआ पता याद आया मैंने सोचा जरूर तुम लोग नए मकान में पहुंच गए हो इसलिए तकलीफ भी माफ करना एक बार, एक बार भाई, है। मगर ये बात क्या है सब सहमे हुए हैं भाई फिर बतला देंगे हमें सब मालूम है सलीमिया की सारी शेखी धरी की धरी रह गई क्या मतलब सलीम मिया मुझे तो यकीन था और कामिल यकीन था कि आप दरपोक हैं। और कहने को आप कहते हैं कि मैं भूत प्रेत से नहीं डरता और भूत प्रेत कोई चीज नहीं होती मगर डर के मारे होट खुश्क बनने ही वाली थी अरे इकबाल मेरा तो दम ही निकल गया होता है। हाँ एक पाल भाई। हम लोगों पे बड़ा किया आपने यहाँ तो यू ही इस नए मकान में भूत का खौफ मोहल्ले वालों ने हम लोगों पर गालिब करा दिया था हम लोग तो वाकई आपको भूत समझे हुए थे और क्या चलो फरीदा कम अज कम मेरे आने ऐसी तुम लोगों का खौफ तो इस मकान के बारे में खत्म हुआ हाँ और फरीदा भाई अब डरने की कोई बात नहीं न कोई भूत है न परेत बल्कि ये है इकबाल जिंदा भूत <laughs> अभी आपने अहमद वसी का लिखा प्रहसन नया मकान सुना कलाकार थे शौकत कैफ़ी डॉली रिजवी शबे अब्बास और भारती देवी ध्वनि संयोजक मनोहर सावे मुख्तार अहमद ने इसमें भाग लिया और आपकी खिदमत में पेश किया